जय श्री भावना सा संग्रह श्री श्री निशांत लीवा का स्मरण कर रहे हैं और श्री कृष्ण भावनाथ के एक के द्वारा इस लीवा की अनुसंधान कर रहे हैं, कर रही है, है। कि आज मेरे को जो मेरा जो माधुरी अमृत है जो अद्भुत मेरा यौवन अमृत है ये माधुर्यम सौंदर्यम लाम्यांग माधव्या सौंद आज परम परम सफल हुए कि ये श्री शांत की सेवा में इनका विनियोग हुआ है इनका उपयोग श्री शांत क्षेत्रिया अत्यंत अत्यंत आनंद अड़सठ मश के अंतम लक्ष्मी से साइवं एक क्षण विचार किया श्याम सुंदर से, से तो आज श्याम सुंदर से कह रहे तदीता खिल मारी था श्री शाम सुंदर जी अपने बहनों के द्वारा श्री शांत ने अपने बहनों के द्वारा चिन्ह प्रिया की संपूर्ण माधुरी का पान किया है ऐसी श्री सात श्री ने आज एक क्षण विचार करके आप शाम से लगे कि श्री के अपने हृदय में मुदा माने आनंद अत्यंत तरत्त अत्यंत मात्रा में विराजमान हुए और जो आनंद है वह उनके त्रिगंत में भी विराजमान हो रहा है लक्ष्मी बिहार आस्थ्य पद्म और चिन्ह श्री शांत का श्री मुख लक्ष्मी के बिहार का स्थान होकर के विराजमान चिन्ह तो श्री प्रिया जी की संपूर्ण माधुरी का शाम सुंदर ने अपने नयनों के द्वारा काम कर लिया था ऐसी वे श्री मन में विचार करके एक क्षण शाम सुंदर से बोली जिनने अपने हृदय में जो आनंद प्राप्त किया है उस आनंद के भाव जिनके दुर्गंत में नयनों में विराजमान हो सकते हैं सुंदर के भी दिगंत हो सकते हैं और श्री प्रिया जी के भी तो श्री प्रिया चंद नयनों के द्वारा शाम सुंदर को देखती हुई अथवा शाम के नयनों में जहां हृदय का आनंद अत्यंत अत्यंत प्रकट हो रहा है ऐसे में श्री लक्ष्मी बिहार बिहार आयत तो आश्मा जो लक्ष्मी के बिहार के योग श्री मुख है ऐसे श्री श्री कृष्ण से कह रही हैं हो गया विलासिन चार। विलासिन अब ये अब मेरी बात को सुनो में तुमने मेरे वस्त्र इनको जो कर दिया है यावन जब तक मेरी सखी यहाँ आती है हैशि इस समय प्रभातकाल हो गया है प्रभातकाल हो गया है जो तम समाधिस समाधिस शि उसको जल्दी से तुम उनका समाधान कर दो तो, अर्थात मेरे श्रृंगार को वापिस सुधारो जो श्रृंगार अस्त हो गया है उसको सुधारो क्योंकि जो प्रेम रूपी देवता मनु रूपी मंदिर में विराजमान था उसको लिए लिए बाहर मर दो श्री कह रहे हैं के सत्य बात है मैं सत्यम सत्यमी अंगजम इष्ट देव मेरे हृदय में उत्पन्न होने वाले मेरे जो इष्ट देव हैं अर्थात प्रेम वो प्रेम देवता आज तुम्हारे अंग रूपी पीठ के ऊपर सिंहासन के ऊपर प्रकट हो गए हैं अब जब सिंहासन के ऊपर देवता प्रकट हो गए हैं तो उनको यजाम भूषाबर गुष्पम स चंदन आगे ऊंचे अब इनको मैं भूषा अंबर गंध पुष्प चंदन माला इनसे अब इनकी पूजा करूंगा देवता सामने आ गया है तो देवता क्या करनी पड़ेगी किससे मैं पूजा करता यहाँ तो हो गया था अब आगे क्या बहत्तर शुरू ईश्वर या वाक्य श्रुक्वा सेवन पेशा तस्तुनी समर्पण ऐसे ही अभिलाषा अभिलाषा की, की है कि श्री किया जाए स्वाधीन भट्ट का नायिका होकर के और शांत अंकुल नायक होकर के प्रिया की सेवा करना चाह रहे हैं तो ईश्वर या इस प्रकार अपनी स्वामिनी उनके वचनों को श्री सखियों ने श्यामचंद आप सबसे पहले मंजिरीगढ़ प्रवेश कर प्रवेश करता है मंजिल लोगों की सेवा अब श्री लाल जागने और जागने के बाद में अब श्री मंजिरीगढ़ प्रवेश करेंगे प्रथम ईश्वरी याद आते हैं अपनी स्वामी के वचनों को सुनकर के सेवन पेश ये सेवा करने में बड़ी चतुर है, है।, है। समर्पण का श्रृंगार करने के लिए जितनी भी उपयोगी वस्तु है इन सबों को समर्पय को उत्सुका ये समर्पण करने के लिए उत्सुक हो गए हैं प्रवेश तो पहले निकल लिया था चुपचाप वहां तो पर सारा काम कर रही थी सब तैयारी कर ली थी और जैसे ही श्री श्याम ने कहा कि अब मैं अपने इष्टदेव का कंध भूषा पुष्प चंदन माला आदि के द्वारा अब श्रीरा इनका पूजन करूंगा तो सब चीज की जरूरत पड़ेगी तो उन चीजों को देने के लिए उन पूजन सामग्री को देने के लिए ये सब किसान अत्यंत करते हैं हो गए तो तदुपयोग वस्तु समर्पयिक उत्सुका उपयोग की और योग की वस्तुओं को देने में ये उत्सुक हो गए दो प्रकार का होता है एक काव्य है जिसको प्रबंध प्रबंधकार्य कहते हैं प्रबंध प्रबंधकार उसे कहते हैं जहां पर पूर्व अपर संबंध के द्वारा रस की निष्पत्ति हो रस की प्राप्ति हो उसको कहते हैं प्रबंध प्रबंधकार जहां कोई उक्ति बिना पूर्वा पर संबंध के अपने आप में रस को प्रकट कर दे उसको कहेंगे मुक्ता जहां रेफरेंस नहीं है और फिर भी कोई वचन अपने रस को प्रस्तुत कर दे उसको कहेंगे मुक्ता और जहां पूर्व संबंध के कारण ही वह रस को उत्पन्न करे तो उसको हम कहेंगे प्रबंध का यहाँ प्रबंध की एक बस्ती को निरूपण किया गया कि ईश्वरी स्वामी के वचनों को सुना पूर्ण प्रसंग और उत्तर पूरा प्रबंध इनको लेकर के बात चल रही है इसलिए ये प्रबंध काव्य है मन अलग से यदि इस पंक्ति को कहा जाए तो उसमें रस नहीं आगे चले बहर आई विष्णु पर्वत मेयर आई अब इसको अलग से कहा जाए तो इसमें कोई रस नहीं है पूरे प्रसंग के साथ में, रेफरेंस के साथ साथ में में रेफरेंस यदि कहा जाए तो ये रस को जाए, तो तो रस रस को वाला हो जहां संबंध सहित कोई की उत्पत्ति करता है उसे प्रबंध का भी कहते हैं जहां पूर्वावर निरपेक्ष होकर के भी कोई वाक्य रस को प्रकट कर दे उसको हम मुक्त कहते हैं तो ये प्रसंग में आ, पर कोई प्रबंध का अंतर्गत प्रसंग में यह वाक्य वाक्य है और रस को प्रकट कर रहा है कथा को जोड़ना द्वारम द्वार समुन्मुच मना अनाग उस समय इन मंजिलियों ने धीरे से द्वार को खोला नृत्य कुंज का जो द्वार है उसको भी जहाँ श्री शयन कर रहे हैं अभी कई नृत्य कुंज के भी बाहर का जो घेरा है उसमें ये अपनी पूजा की सारी सामग्री सेवा में स्थित होकर के पूजा की सारी सामग्री तैयार कर रही थी पर अब नृत्य कुंज में भी के द्वार को इन्होने अनागम बिना आवाज किए हुए खोना शनि मदन्यास विशेष मंजूला और धीरे धीरे चरण रखती हुई ये विराजमान हुई है शनि धीरे धीरे पद्यास विशेष धीरे धीरे चरण रख रही है कि श्री प्रियालाल को असुविधा नहीं हो निर्णय आज किंकरी इन किंकरियों ने श्री प्रियालाल के जागरण को निर्णय कर लिया है इस समय प्रियालाल जप चुके हैं ऐसी किंकरी तती ही। का जो पंक्ति है ऐसी की की ये पंती, वह का आज इस पंती ने शंका त्याग करके अर्थात हमारी सेवा का अवसर आ गया है ये विचार करके उस उसमें घर में ने कमरा उस घर में इन्होंने प्रवेश किया उस घर में प्रवेश किया में किया कि चरणों को रख रही है और इनका चलना बड़ा मंजुल है इन्होंने निर्णय कर लिया है कि श्री प्रियालाल अब जाग चुके हैं ऐसी किंकियों की ती माने उस पंक्ति ने उस निवृत्तम में शैया भवन में धीरे से प्रवेश किया तो धीरे से प्रवेश करते हुए पर उपस्थित कहीं सेवा प्रणाली में भी ये पद्धति है कि प्रातःकाल ठाकुर जी को जगाने के पहले तीन ताली बजा तीन बार बजा करके झालर फिर मंदिर में प्रवेश करते हैं मानो सुख फिक्रद पक्षी बोल रहे हैं और ये बंजिरीगढ़ अपने चारों के मूत्र को बजाते हुए थी। धीरे से प्रवेश कर रही है ये उसी भावना को सही धान किया जहां तहा मणि के जो दीपक है उनको प्रदीपा उन दीपों को रखा जो कोने में थे उनको पास में लाकर के रखा है श्रैया जी अफुल नीलोपल अफुल नीलोपल चंप का भान ये दीपक ऐसे लग रहे हैं मानो अभी पूरे नहीं खिले हैं ऐसे नील कमल हो और चंपे के समान है माने कुछ दीपक मणि के बने हुए हैं जो नीलक के हैं कुछ दीपक ऐसे हैं जो कि चंपे चंपक मणि उसके बने हुए हैं तो चंपक मणि की आपको तो कोई करें कोई सफेद कोई नीली स्वमयूख बन गए उस समय श्री प्रियालाल जब आप उन दीपक के संपर्क में आते हैं मेरे दीपक का प्रकाश स में आता है तो श्री प्रिया जी की और लाल जी की अंग कान्ति उन दीपकों के ऊपर पड़ती है।, है तो श्री की की कांति से तो वे दीपक ऐसे लगते हैं मानो नीले कमल के समान अधिकले और श्री प्रिया जी की अंग कांति से भी दीपक ऐसे लग रहे हैं जैसे मानव में चंबे की शोभा को रहे तो दीपक दीपक भी भी हो सकते दीपक के भी हो सकते सकते हैं, हैं। विशेषता है कि जैसे रंग की वस्तु के संपर्क में आएगा, वैसा ही रंग अन्न तो क्रांति के कारण वे दीपक नीले कमल की शोभा को दे रहे हैं और प्रियाजी के अन्नक्रांति के कारण वे दीपक चंपे की शोभा को प्रदान करें तो तो के दीपक रखे रहे हैं, जो अपने माने हुए नील कमल और चंपे की शोभा को प्रदान कर रहे हैं है? श्री राधा कृष्ण ने उन दीपकों को आज नील कमल और चंपे की शोभा प्रदान कर दी विधक्त एक माने श्री क्रियालाल ने स्वमयूख मृदल अपने श्रीअंग की मयू उनके समूह से उन दीपकों की शोभा प्रदान करती है। मंडल को तो समय श्री प्रियालाल दोनों के श्रीअंग से श्रीअंग की स्वरूप की जो आग है वो प्रकट हो गई है क्योंकि अन्यत्र अन्य परिस्थितियों में श्री प्रत्यक्ष श्रीअंग की जो क्रांति है वह दीपकों के ऊपर पड़ रही है तो दीपक नीले या चंबे की अंगकांति को धारण कर रही है ये दीपक जो है वो नील ये स्वभाव के अलंकार का यहां पर किया गया कि अंगकांति के कारण भी नीले ऐसे दी गए अपनीयो बूल्य के कारण नील जैसे दिख रहे हैं समान शोभा को वे धारण किए हुए मिथो कषण श्री लाल की निर्माल्य शोभा है वह उत्तर भारत में हम लोग कहते हैं मंगला की शोभा और दक्षिण में उसी को कहते हैं यदि कहीं गुरु या और कहीं जाओ तो वहां पर उसको कहते हैं कि निर्माल्य दर्शन करने चार चरमी से साढ़े तीन में चार में निर्माल दर्शन होंगे तो निर्माल दर्शन करने के तो मंगला का दर्शन जैसे अपने आपको मंगला ऐसे वहां पर दक्षिण भारत में निर्माल्य दर्शन निर्मल तो यहाँ पर श्री प्रिया लाल श्री अंग की जो शोभा परस्पर मिलन के बाद में जो बासी श्री श्रीरंग की शोभा है उस तो शोभा का दर्शन कर रहे हैं तो उस निर्माल्य दर्शन की शोभा का मिलन के बाद परस्पर प्रियाजी और लाल दोनों एक दूसरे के दशन विक्षता एक दूसरे के अधहरों को जहां विक्षत होकर के विराजमान है लाल जी के द्वारा श्री प्रिया जी के अध का पान किया गया और श्री प्रिया जी के द्वारा लालजी के अधिक का पान किया गया तो दोनों के अधहरों में दंतावली के जो चिन्ह है वो शिशु दशन विक्षक अहरस आलस दोनों तो ही विलास में परस्पर दशन माने दंतावली कहीं युक्त तो हो रहे बिलास आलसों विलास में दोनों तो ही अलसारे नहान्चित से युक्त कलेवर से युक्त होकर के विराजमान गलित पत्रलेखा श्रेय और जिनकी पत्र लेखा मान कपोल के ऊपर जो पत्रावली मरव अलंकरण जो चंदन इत्यादि से किए गए थे वो गलत वो कुछ तो गलित पत्र लेखा श्रेय पत्र लेख की जो श्री मानी शोभा वह गलित हो गई है वह युद्ध हो शथ अंबर शकुंतल जिनके वस्त्र मुस हैं और कुंतन मानी केश वे भी कहीं उलझ रहे तो केश उलझे हुए हैं और वस्त्र जहां पर मुस रहे तो श्लथ अंबर सुकुंतल और वस्त्र जहां पर श्लथ हो रहे हैं मुस हैं तो हार पुष्प सृजौ हार माने मोतियों की माला और सृज माने फूलों की माला चार मिश्रणित हो रही है मसली भी और टूट रही तो त्रुटित हार पुष्प सृज हार और पुष्प इनकी हार माने मोतियों के हार और सृज पुष्प माने पुष्पों की माला वे भी मुस्क है और टूट रही है जब निकट आकर के श्री लाल की शोभा का दर्शन किया स्वयं अपने प्रिय युवा सरकार की शोभा का जब दर्शन किया तब मोहर मुद्द रेत मेरी ये मंजिली अत्यंत अत्यंत आनंद ये दर्शन करके कि पर अधरों के तंता के रूप में विराजमान हो रहे हैं विलास से हैं, से आलस युक्त श्री नख के चिन्हों से युक्त होकर के किसी को रसिक रहित संकेत तो माला उसको धारण करके शिल दोनों के श्री विराजमान हो रहे हैं नखित कलेवर नक्षवर और कलक पत्र लेखक श्रीओ जिनके कपोलों के वक्षस्थल के जो चित्रांत थे वह अब कुछ गए शर्खान बस्त्र कहीं मुस रहे हैं और केश परस्पर श्री के प्रियाजी के अलकावली केशों के साथ में हुई विराजमान हो रही है। तो हार की माला और मोतियों के हाथ टूट रहे हैं बोहोर ऐसा प्रिया लाल रूप का निर्माण निर्माण के दर्शन दर्शन दर्शन करके करके करके करके श्री शोभा का का प्राप्त विराजमान हुई स्व प्रिय अपने प्रिय प्राण अपने परम इष्ट श्री प्रिया लाल की रूप मानवी का वे दर्शन कर रहे आ तुरंत ही श्री भानुमती जी सेवा के अवसर को ग्रहण कर ले भानुमती जी श्री प्रिया जी लालजी उनके केशों को सुंदर कंगी के द्वारा कंकिया कंघी के द्वारा समाला अथापुना कंकिया कंक शनि शनि विकर्ष था उस समय श्री भानुमती जी ने लालजी को की अब लालजी को भी श्री अपने हाथ हाथ में लेकर के श्री हाँ तो श्री जी ने कंगी श्री लाल जी को अमुना, अमुना ने श्री लालजी लालजी ने ने तो को प्रदान कर कृष्ण ने अमु इनके इसके अर्थ में आता है तथा तीन शब्द का प्रयोग होता है जो वस्तु तो बिल्कुल पास में है उसको कहेंगे इधम हाथ में जैसे है इस पर कहेंगे जो कुछ दूर पे है उसको कहेंगे अदा जो के अद है उसको कहेंगे तक तो इदम असल तक तो अमुदक यहां पर श्री लाल जी उन्होंने उस समय बैठकर उस ठंडी तो अपने हाथ में ले ली भानुमती जी से अपने हाथ लेकर के नहीं केवल छोर छोर जो है वो तो छोर को पहले से सीधे कर रहे हैं पहले छोर को सीधा कर बड़े चतुर रहे यदि कहीं मूल से केश को ग्रहण करेंगे तो पीड़ा होगी कई केश खींचेंगे इसलिए केशों को बीच से पकड़ करके पहले उनके छोर जो है उनको सीधे करेंगे कंगत का शनि शनै विकास कंगा के द्वारा धीरे धीरे प्रिया को कोई श्रम नहीं हो ये विचार करते हुए छोर को सीधा किया है भान भंगी का राज भागुमती जी ने उस समय कंगा मानी वो कंग ही लाल जी को दिए कचावली उस माध्यम श्री शांत कचावली मैंने प्रिया के जो तो केश उनको धीरे धीरे समारा थोड़े थोड़े भाग लेकर के उसको संवारा सारे भागों को नहीं लिया थोड़ा थोड़ा भाग लिया थोड़े थोड़े भाग कर भी केवल जो शेष भाग है उस तो शेष भाग को संवारते हुए धीरे धीरे ऊपर बढ़ते हुए विराजमान है मुंह तक पहुंच रहे तो कछावली संशय थे केश जो है उनको आप संवारते हुए विराजमान हो रहे हैं और मालोत्णी रचना पड़ी पठी ऐसा और उस समय माला पुत्र बेणी रचना आप बाला भी उसके साथ में लपेटते जा रहे हैं और बेड़ी भी रचना करते हुए चले जा रहे हैं जैसे किया जा चुका है अन्य के बेड़ी तीन प्रकार की एक पुष्पेणी एक धमिल और एक बेड़ी बेड़ी पुष्पेणी एक माला या दो अलग अलग माला उनको अलग रंग की जो माला है उनको लिया जाए तो वो तो वो एक पुष्पीर बेणी और की बेण ये तीनों तो माला माने धमडिल को भी श्री शांत व्यवस्थित कर रहे हैं बेणी जो है उस बेण को भी सजा रहे हैं और मालती इत्यादि जो पुष्प है उनको भी कहीं लगा रहे तो मालती के द्वारा पुष्पेणी की रचना माला के द्वारा धमिल की रचना और के द्वारा गजरा की रचना करते हुए की सेवा करते हुए विराजमान हो गए रचना ऐसे बेणी की रचना इनमें परम पटी सी होकर चतुर होकर के कचावली संस्कृत आज कचावली केश उनका आप संस्कार करते हुए केशों को हुए, फिर आज मान होते तो केशों को पहले सीधा करके फिर उनका जो पूछना है वो सम्य प्रकार से कर रही उनका जो रेथिंग है प्रकाशित है अनुराग चकार चित्र चार चित्र अब श्री श्रीशाक चित्रचु दिया चित्र चित्रचु चित्र चंचु तात्पर्य है चित्रकारी करने में बड़े कुशल जहां तूल के एक हल्के से झोंके के द्वारा कोई अपूर्व भाव को वे प्रकट कम से कम का प्रयोग करके भी अधिक से अधिक भावों को जहां प्रकट किया जा सके वे चित्र चंच होकर के विराजमान तो चित्र चंचता चित्र की कुशलता यही है कि चरा से तुलना के एक झोंके के द्वारा कोई बहुत बड़े भाव को अहम प्रकट कर दिया जाए वे होकर के बड़े प्रकार। जो व्यंग्य चित्रकार है उनकी एक विशेषता होती है कि कि प्रत्येक व्यक्ति के फिलहाल में कोई एक पॉइंट ऐसा होता है जो सबसे अलग होता है वे उसी को पहचान जाता और उसी को रेखा चित्र में तो पहचान में आया था है कि मोदी जी का चित्र है कि कि का चित्र है है अलग पता प्रत्येक की शरीर की बनावट में कोई ना तो कोई एक ऐसा आलोचन होता है जो दूसरे से भिन्न करता है और जो चित्र संचु होता है उसकी विशेषता यही होती है कि वह उसी विशेष वैशिष्ट को पकड़ सकता है और उसको कहीं अंकित करता है बाल बाकी सारी चीज जो सामान्य है सबके अंगों में उनको छोड़ देगा जो विशिष्ट वस्तु है उसको अंकित कर देगा और उसके द्वारा बड़े भाव को ही वह प्रकट कर देता है भोग को बनाते समय कहां पर कितना मोड़ देना है जिससे कहीं विफलता प्रकट हो भोरता प्रकट हो या क्रोध प्रकट हो केवल भव की एक या बड़ा कुशल होता है तो श्री श्याम सुंदर उन सभी का चित्र चंचु कौन होगा होगा चित्रकार और कौन होगा जो भावों को प्रकट करने में परम परम कुशल है उस समय दासियों ने ये दासिया उपस्थित है दासियों ने कस्तूरी का कस्तूरी के शाम नीले लेप तो रखा एक कटोरी में कस्तूरी ढुली हुई है नीला लेप है कहीं चंदन शेख हल्का पीला जो चंदन है वो तो चंदनी रंग विराजमान है चंदन विराजमान है कहीं कुमकुम विराजमान है कहीं अलगक विराजमान है अनुराग इन के द्वारा श्री राधगा का सम्मान सम्मान, कर ता ताम ताम अनुराग माने श्री का आप सम्मान करते हुए हैं। अनुराग लेखया अनुराग लेखा ले के द्वारा निज का जो अनुराग है निज के भाग उनको ही तू लगा के हल्के से कम्बर के मालांचत चार चित्र चित्रकार और श्री प्रिया उनको मालांचित चार चित्र काम सुंदर चित्र माला से के अंदर से ंग को भी चित्रित किया एक और तो मालाएं हैं और दूसरी ओर स्वाभाविक गति होनी चाहिए यदि स्वाभाविक गति से पूर्ण होकर के वाचित्र किया गया है तो वो चित्र मनोरहन नहीं होगा एक सी एक सी जोमेट्री यदि कही उसमें लगाई जाए तो वो उचित नहीं है लता जैसे स्वाभाविक रूप में अपनी भूमाओं को प्रकट करती है उसकी स्वाभाविक गति को यदि कोई चित्रकार पहचानता है तब तो चित्रांकन सुंदर होगा और यदि सी रानी पहचाना तो वो चित्रांकन सुंदर नहीं होगा वो तो चित्रांकन कृत्रिम लिखने लगेगा इसलिए जो चित्रण है उस चित्रण की स्वाभाविकता बनी रहनी चाहिए तो चकार चकारांचित चार चित्र का। श्री प्रिया के श्रीअ के ऊपर माला भी अंकित अर्थात कंठ में कंठ श्री तो धारण करेंगे ही धूषी भी धारण करेंगे इस समय तो केवल श्री धारण करेंगे करेंगी काल के समय तो अभी विशेष का रहें उसके साथ साथ पहले से ही जो कंठश्री के ऊपर और नीचे चंदन का जो तो चित्रां किया गया था जो रत्नों के आभूषण है, है उनके आगे पीछे चंदन का जो तो चित्रांत किया गया था। और जो चित्रां कर देने पर बिगड़ गया था उसे आश्री तो लाल के यथावत व्यवस्थित कर रहे हैं तो बलांचित चांद चित्र इसी प्रकार वायुबंध वायुबंध के नीचे जो सुंदर अब कहीं चित्रांधाम के कारण कहीं मिट गए उनको आप करते हुए ऐसे चार चित्रकाम बालांचित चार चित्रकाम चंदन की माला के द्वारा भी चार चित्र करते हुए विराजमान हो रहे हैं सचित्र चंच वर्धकाम आपने नई वर्धिका नई कलम ले रखी है ब्रश ले रखा है यहाँ पर सुंदर मंजरी, उन मंजरियों के ही द्वारा सुंदर श्री की जो कोमल दूर्मा और पुष्पों की जो मंजरी, उसके द्वारा ही सुंदर ब्रश की रचना करके तुलका की रचना करके उस का से श्री प्रिया उनके श्रेय अंकन करते हुए आप विराजमान हो गए हैं और सखियों ने ने बड़ी से के द्वारा कितनी रेखा आएगी इसके अनुसार उन्होंने अलग अलग तूलिकाएं रचना की है सीरो से लेकर के चार नंबर तक की पांच नंबर तक की जो तूलका है उन सब की उन्होंने रचना करके सामने रखी है कोमल से कोमल पतली से पतली जो रेखा है वो भी खींची जा सके और जहां सुंदर प्रकार से श्री अंकुर उनके ऊपर रंग भी किया जा सके उनको तो रंग भरने में भी वहां अंकुर ऐसी तुलखा को तो उन्होंने सात किया है नव्य वाक्य का आज चित्र में चित्रकार अलंकार का यथात के युग, तो तो युग में लवंग मंजिल उस समय श्री लवंग मंजिल जी आगे हैं अब ये यहाँ पर अः का, का कस्तूरी के के जो रंगरो रंगरोटाओं को भी प्रदान किया हमारे पंच के ने बाल्य साहित्य में प्रोक किया रंगरोटा कजरो अतोरोटा अतो रंगलोटा का मतलब है रंग के कटोरे कजलोटा का तात्पर्य है काजल आख में लगाने के बाद उसकी डिबी है उसको कजलोटा कहलोटा माने वाण उनको भी और अतरो अंतर वस्त्र के लिए भी अतरोटा शब्द का शिवप्रिया जो अंतर वस्त्र धारण करती है उन तो अंतर वस्त्रों के लिए भी शब्द तो की शोभा अतुरोन की बहक, अतर जो अतर से भिगे हुए हैं और हैं उनकी शोभा प्रकट होती है तो कचलोटा अठर रंगलोटा इनको सब मंत्री प्रस्तुत करते हुए विराजमान के युग में लवन मंदिर अब लवन मंजिली कर्ण आभूषण लेकर के आई है जो कर्ण आभूषण शैया जी के ऊपर तकिया के ऊपर गिर गए थे उनको लाया और श्री लाल जी को दिया है और लाल जी ने अपने से श्री प्रियाजी के कर्ण में उन ताकों को धारण कराया संपादना पूर्व रोचा पहले की जैसी शोभा वो विराजमान है सच्चावणी आज पहले जैसी ही जो सुंदर रंग का जो ताटंक है उस ताटंक की शोभा को भी प्रकट कर रहे। ने मंदिरी संपादित लवंग मंदिरी ने जो प्रदान किए थे पूर्व रचा जो पहले पढ़ने अच्छे लग रहे थे ऐसे ताटंक युक्त उन ताटंक युक्तों को प्रदान किया और ने, उन में उन सच आगे शाम ने उनसे लाल के ऊपर विशेष रूप से है इस प्रकार श्री क्रिया के कांगों में कुंडल धारण करा करके नवांचने आदमे तत् कंज मानी कमल कमल के प्रतिमान समान कमल के समान जो बदक्षिणी श्री प्रिया जी के जो नयन उन नयनों में लाल जी ने बड़ी कोमलता के साथ में नव उन जत्रो को नए का से आम रंग दिया नेत्रों में काजल बना दिया कमल की ही शोभा को प्रकट कर रहे हैं प्रतिमा कहते हैं जो समान को धारण करे वैसी नहीं हो उसको कहेंगे प्रतिमा समान को धारण करे पर पूरी तरह से वैसी नहीं हो और जो स्वरूप हो उसको कहेंगे स्वरूप इसलिए वैष्णवों की बोली में ये कौन प्रतिमा है ये क्षमता नहीं होता है वहां कहते है, कौन स्वरूप विराजमान शिव ग्रह जो विराजमान है मंदिर में वे स्वरूप है प्रतिमा नहीं है प्रतिमा का मतलब है मिलता जुलता जबकि स्वरूप का मतलब है कि वही स्वरूप यहाँ सेवा करने के लिए कृपा करके प्रकट हो तो गया है तो स्वरूप और प्रतिमा में बहुत बड़ा अंतर है तो कंजक प्रतिमा कमल जिनकी प्रतिमा रूप होकर के जिनकी केवल समानता किसी अंश में दिखाने वाले होकर के कमल विराजमान है ऐसी क्रिया के नेत्रों में आज काजल बता दिया तो जो है वो तो कोई स्वर्ण की सेवा होती है कोई स्वर्म विराजमान है वहां स्वर्म शब्द का प्रयोग होता है मूर्ति शब्द का प्रयोग होता है मूर्ति का तात्पर्य है जहां पर कोई एक छवि मूर्खित होकर के विराजमान हो उसका धार्म जो में जो भाव है वही मूर्ति में भाव है कहने में वो नहीं है हमने कही प्रतीक रख रखा है ये भाव कहीं प्रकट होता है पर स्वरूप कहने में बेही श्री प्रियालाल साक्षात बराजमान है इसे स्वरूप शब्द का प्रयोग किया जाता है मूर्ति शब्द का व्यवहार वैष्णवों की होली में प्रयोग नहीं होता है प्रतिमा शब्द का भी प्रयोग नहीं होता है स्वरूप में जो स्वरूप है वही यह है और उसी प्रकार परम पूर्ण होकर के भोजन शयन असन इत्यादि करते हुए वह साक्षात रूप से विराजमान है यह स्वरूप शब्द है। तो यहाँ पर कंजक पृथ्वी में कमल इन मेत्रों प्रतिमा मात्र है पूरी तरह से नहीं कर सकते हैं ऐसे कमलों में सुंदर आज दिया है कंज प्रतिमा में उपमा अलंकार का प्रयोग कमल शरीर के नेत्रों को यहाँ पर शिशु ने दिया तथा तुर्ण तुर्ण जी जी ने में के धारण कराए जो पहले से ही परम सुशोभित थे कृष्ण ने परम जो से युक्त के युक्त उनको धारण कराया में और नए कज्ज को श्री प्रिया के नेत्र कमल में आज दिया हर अब है है सारी एक-एक करके सर सेवा कर रही सदा ध्यान रखना चाहिए श्री प्रिया लाल की कृपा शक्ति ऐसी है कि वे अनंत मंजिली है परन्तु तो अनंत मंजिलियों में सबकी सेवा ग्रहण करती है और सबको ये अनुभूति होती है कि कि मेरी सेवा को ने बड़ी रुचि के साथ के ये ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि भाई इतनी भीड़ में हमको कौन पूछे हम तो नव मंदिर है हम तो पूछे? आता नहीं है हम तो नहीं रंगरूत है हमको कौन पूछे ऐसा विचार निकलना चाहिए उनकी कृपा ऐसी है कि सबको ये अनुभूत होती है अनुभूति होती है के मेरी सेवा ही शिवप्रियालाल सबसे पहले ग्रहण कर रहे थे तो रुचि मंजिली रुचि नामक मंजिली के द्वारा पीड़ित माने प्रदान किया गया रुचि मंजिली के द्वारा समर्पित किया गया जो हार है उस हार को श्री कृष्ण ने श्री राधिका को धारण कराया तब मंजूरी के द्वारा प्रदान किए गए हार को समय धारण कराया, प्रिय या मतो धोरण उस समय श्री प्रिया जो मन में मतवादी हो करके उस समय वचन कहने लगे लाल जी से हार धारण कराते समय में प्रकट होकर के ऐठ दिखाती हुई मत में उस समय बचन कहने लगी हार पहले धारण कराने लगे और मेरी कंचन की जो पहले से खंडित हो गई है जो चंदन कंच का तो चुका है उसको तो संभाले नहीं और हार पहले से धारण कराने लगे अरे पहले त्रम से चलना चाहिए क्रम विपर्य क्यों कर रहे हो क्रम व्यय क्यों कर रहे हो तो या खंडता चंदन कंचनी के ऊपर जो चंदन का चित्रांक था उस चित्रांक को तुमने जो खंडित कर दिया था वृक्षोज स्थान नकोक चुकी क्षति पहले उसको संभालो कि पहले ये हार चला धारण करने के लिए चले हो श्री समय सब स्वामी जो वैसे ही करता, ऐसा करके को फिर रख दिया नीचे और का ले के ऊपर सुंदर जो चित्राम हेम चित्राम की रचना करते हुए श्री श्याम सुंदर विराजमान तो तथा पूछे प्रिया या मधुर उस समय प्रिया ने मनोधोरम मन मत में मतवाले होकर स्वाधीन भटक का मन मत में मतवाले मतवाली हो, होकर तथा उस समय ये बचन कहे कि खंडता चंदन कंच चंदन कंचुकी को दिया गया है आज वृक्षोज के ऊपर उस कंचुकी की रचना आप जल्दी से क्यों नहीं कर रहे हो और उस समय श्री लाल जी प्रिया की कंच की ही रचना उस समय करते हुए रसन कुंज जो है उनके ऊपर कंचकी की रचना करते हुए चंदन की कंच की बनाया विशाखा प्रवृति धवत सखी उस समय में चित्रकारी की जो सखी है वे सखी देख रही है। और बड़े कलाकार के सामने छोटा कलाकार जिसमें अपनी कला का प्रदर्शन करता है तो मन में थोड़ा संकोच भी रहा है कहीं कोई गलती भी हुई है पर फिर भी श्री शास आज विशाखा जैसी में मूर्धन्य जो चित्रकार है चित्रकर् ऐसी के सामने आप चित्रकारी करने के लिए आलोक करने में मतलब ड्राइंग करने में पहले जो आकार मात्र बनाना है उस आकार मात्र की रचना करने में फिर बाद में उसमें रंग इत्यादि की सज्जा रंग का संगमन संयोज संयोजन बाद में किया जाएगा एक जो आकार आकार बनाना तो तो तो है वो में में वाली विशाखा आदि जो सक्रिय वहां पर विराजमान है विशाखा से कह रहे हैं विशाखा बड़ी होशियार बनती है देखना आज मैं ऐसी चित्रकारी कि तुझको भी ऐसे आज तुमको कर दूंगा ऐसी चुनौती देते हुए उसको प्रकट करते हुए श्री शांति कह रहे हैं कुछ कुचदय आप प्रिया की रसद श्री अंग कु में अद्भुत जो चित्रकारी है उन तो चित्रकारी को करते हुए विराजमान so, हो चित्र उनकी रचना कर रहे हैं जगत ऐसा कहते हुए कि मैं आज तुमको भी पराजित कर दूंगा ऐसा कहकर अत्यंत उत्साह में श्री ये जो कहना है वो इसलिए कहना है कि चुनौती दे करके कहीं ऐसा तो हो कि चुनौती नहीं दूंगा तो ये विशाखा रहने दो जी आपको कुछ नहीं आता से तो कहीं विशाखा आगे भी आ जाए मैं सेवा से वंचित की हो जाऊं इसलिए सेवा को जानबूझ करके स्थापित कर रहे हैं कि चुनौती दे रहा तो अब किसी दूसरे को हाथ नहीं लगाने दूंगा बंटवारा नहीं करूंगा ऐसा अधिक अधिक करने के लिए श्री शासन स्वयं प्रस्तुत हो रहे हैं तो विस्मार चित्र स्थल के रूप में चित्र की रचना करके मैं आपको विस्मित कर दूंगा ऐसा कहकर के एक श्री श्याम ने विशाखा से श्री विशाखा चित्रकारी के चित्रकारी की कला में अत्यंत गर्वधारण करने वाली हैं विशाखा आदि सारी चित्रा विशाखा ये सब परम चित्रकार चित्रकर् होकर के विराजमान है So, विशाखा ऐसा कहकर शिक्रिया के रसन कुंज कु के ऊपर आप सुंदर चित्रकारी करते हुए शिक्रिया के शिल में ही रस रसको निवर्णन किया के रंगर रसल विचित्र अनु अमित कला अमृताध कुंज मध्य बेहरत श्री रसपन किया रंग रंगकुंज जो है वो है अमृत रंग दूसरी कुंज है रसर रसर कुंज कुंज श्री प्रिया के वक्षों से वे रसर कुंजी रंगत रसत फिर राहस रास, रास कुंज ये तीसरी कुंज ये बिहार कुंज है फिर बसुदा मान स्वासाह स्वासा कुंज है तो रंगत रासत राहसे बसुदा पुंज, फिर अर्सुद बिशक बिशद कुंज जो है वो कपोर है अरसुद बिशक मान कपोर विचित्र ये श्री चरण और जगढा यह विशद कुंज जो है तो चरा, होकर के अब सुनने बिशद विचित्र अनु तो विषद हो गए कपोल विचित्र कुंज हो गए अमित कला अमित कला ये नेत्रों का नाम कला पुंज है अमित कला और अमृताधि पुंज ये हो गया अमृता ऐसे पुण। अष्ट पुण्य श्री प्रिया के श्री अंग सदा विराजमान होकर के विराजमान है इस भवन में ये विराजमान हुए तो रंगक रसर रास बसुदा विशद विचित्र अनु अमित कला अमृताधि अधिपति का तो यहाँ पर जो जो के आज अद्भुत उनके, उनके, उनके करते हुए आप विराजमान हो रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं तुम्हारी जितनी भी तेरी जितनी भी सखी है उन सब सखियों को विस्मृत कर दूंगा ऐसा कहकर के आप स्वयं चित्रकारी करने के लिए नाथ हम निराजमान प्रसादनाथमुखा तो बड़ा तो अपनी खूब कर रहे हैं सेल्फ गोष्टिंग तो खूब ज्यादा है अपने आप की बड़ा खूब ज्यादा की जा रही है उस समय नाथ हम चित्रकारी करने के पूर्व फलक को स्वच्छ करने के बहाने श्री लाल उस समय धन का मार्जन करते हुए तो प्रसाद को जैसे तैयार किया जाता है कैनवास को तैयार किया जाता है ऐसे ही प्रसाद नारित्र का उत्पादन करने के लिए उन्मुख होकर के प्रसादन करने के लिए फलक जो है उनकी तैयारी करने के लिए श्री रूप लीला रथ मंदिर मुखार श्री रूप मंदिर लीला मंदिर रथमुखी मंदिरी इत्यादि वहां पर विराजमान है और ये शाम समय जब जिस चीज की जरूरत है वही सूलता इनके हाथ में पकड़ा है मजरिया तभी वस्तुओं को प्रत्येक रंग को चित्रफल की रचना करने के लिए चित्रफलक को तैयार करने के लिए उनको प्रस्तुत करती कर तो प्रसाद नाथ पात्र श्रीमुख लीला रथ मंदिर मुखार क्योंकि जैसे यदि कैनवास एकदम कोरा है तो रंग उसको पकड़ेगा नहीं उस कैनवास को पहले खड़िया से पोता जाता है जैसे मुल्तानी मिट्टी से उसको पोता जाएगा फिर उसके ऊपर चित्रकारी की जाएगी खड़िया से पोत करके उसके जो छोटे छोटे हैं वो चित्र जब भर जाएंगे तो उसके ऊपर रंग सीधा आएगा नहीं तो रंग बिखरेगा या रंग बहेगा तो जैसे चित्रकारी चित्रकार कहीं फल तैयारी करता है इसी प्रकार श्री भी मुझे जो फलक है, उसको अपने श्री हस्त के द्वारा फलन करते हुए आप उस फलक को तैयार करते हुए बिराजमान हो जाए तो प्रसाद प्रतिपा जब फलक की तैयारी करने के लिए आप उन्मुख हुए उसी समय रूप लीला मंदिरी। रूप सारी सारी के विराजमान हरि को से तैयार करते हुए पंचु पंचु शरा आज पंचईशु पांच जिसके पाल है पांच पांच को पंच बांध गया मोहन मादन मो, उन्माकन और मार ये कामदेव के मोहन मादन उन्मादन बशीकरण और मार ये कामदेव के पांच बांध अरविंदन अरविंदम अशोकम चौ नूत मा थे, पंच बाण से शायेगा काम लेव के रणन किया गया कि पांच बाण हैं अरविंदम माने लाल खबर अशोकम चोर अशो, अशोक अरविंदम अशोकम चोर नूत नूत माने आम की बॉ नूतम चोर न नीलोत्पल इनमें चातन का प्रतीक है अशोक मोदन का प्रतीक है नूत या मादन का प्रतीक है नव माग का वशीकरण का प्रतीक है और नीलोत्पल मागन का प्रतीक चातन अशोक मोदन मादल का दशीकरण और नीलोत्पल मार तो ये उच्चारण मोदन मादव दशीकरण और मारक ये पांच जो कामदेव के बाण है वे ही इसीलिए कामदेव को पंचेशु पांच टिशु मान पांच बाण वाला कहा गया है तो पंचेशु माने कामदेव के पंचेषा पांच बाल जो है उनके ही आप लक्ष्य बनते बन गए सरस पुजू फल चित्र फलक उसको तैयार करने के प्रयास में स्वयं ही कामदेव के पांच बालों के आप लक्ष्य बन गए हैं उनके आप टारगेट बन गए हैं उनके लक्ष्य बन गए हैं तो पंचेश शरभ्य उन पांच बालों के आप शरभ्य माने लक्ष्य बन करके विराजमान होते उनके टारगेट बन करके आप विराजमान होते हैं सोरी उत्प्रेक्ष का सुंदर प्रयोग है के पंच और तात्तर है, माने माने है पांच उनके उनके लक्ष्य बन करके आप ग्रह परंतु श्री प्रिया के श्री अंग की हल महल में प्रिया के श्रीअंग की चिकनाई में श्री श्याम सुंदर जिस समय पहली रेखा खींचते हैं उस समय पालिश चक्रे महाजय का श्री काम काम रहे का और उस समय सारी सखीगण कह रही है कि श्याम महामारी जी में जैसे कह रहे हैं श्याम कह रहे हैं कि आऊं स्वामी सकल अहल महल की में श्यामृष कह रहे हैं कि ही मग आऊ स्वामी हे स्वामी किस मार्ग से आऊं इस श्रीअंग की सेवा करने के लिए किस मार्ग से आऊं सकल शाम श्यामच ने पुष्टि किया कहीं सकल आऊ स्वास संपूर्ण सेना करने वाले शाम श्यामचंदर हम जैसे कह रहे हैं हमारी बात को शिक्षा को ढंग से सुनदान सकल सुखदान हे सुलदान किसको ढंग से सुनो श्री श्याम सुंदर फिर से कह रहे हैं कि अहल महल की चिकनाई में फिसल हैं परिया जी के श्री अंग की जो अपूर्व चिकनाई है उस चिकनाई में मेरे को पैर फिसलते हैं कैसे आओ कितनी या फिसलन भरी या जो श्री अंग की अपूर्व स्निग्ध जो रूप माधुरी है इसमें तो पैर फिसलते हैं उस समय सखी कह रही है लाल जी हम जैसे कह रहे हैं हमारी बात को ध्यान से सुनो सु चले आओ आगे का पद है सुखा वहां पर सखी कह रही है सु दे सू दे चले आओ कि पद में डिगे तो है जो सभी ही सुख पाओ इधर उधर तब पैर नहीं चाहिए सावधान यहाँ पर केवल सेवा में ही चित्त रहना चाहिए स्वार्थ में कहीं आया तो इसका मतलब है रहा है पैर रहा कहीं भोग की इच्छा मोक्ष की इच्छा आ गई तो समझ दो पैर ढगमगा रहा है अन्य अन्य शूद्य होकर के, के इस मार्ग में चल गया हो यह वो मार्ग है तो ये तो फल में डिगे सुबह-सुबह चले आओ आओप है जो सभी कहीं नहीं सीधे सीधे एक लक्ष्य को सामने रखकर के चले आना जो सभी सुख तो संपूर्ण सुख को प्राप्त करो और यदि अन्य अभिदाषा की तनिक सी भी दंग आ गए तो ये सेवा सुख तुमको नहीं देखता फिर इस सेवा सुख में अधिकार नहीं है जनों का यहां प्रवेश नहीं है यहां पर एक एकमात्र सेवा अभिलाषा प्रेम सेवा करने वालों का ही इस मंदिर में प्रवेश सब भिक राज तो हाँ। अरे क्यों शौचालय हो यावन बल में श्री प्रिया जी का श्रीअंग ही भल है ये जो श्री प्रिया का श्री बल रूपी जो श्री श्रीअंग है वृंदावन के तीन स्वरूप है एक धाम वृंदावन दूसरा सखी वृंदावन और तीसरा श्री वृंदावन तो ये जो श्री वृंदावन है प्रिया जी का श्रीअंग यही ही यावन सब ढिंग राजकुभाव यहाँ पर केवल तुम्हारा ही राज है इस मन में प्रिया जी का ये जो श्री मन है श्री अंग ये जो घटनावल है यहाँ इसमें तुम्हारा ही तो राज है जिन मन इत समो और अपने राज्य में विचार करने में संकोच क्यों कर रहे हो चलो चलो अस्त्र करके कलम हाथ कप हैं चित्रकारी करने में उस समय सखी धैर्य प्रदान करते हुए कह रही पहले तो बड़े धीमेरा बन रहे थे अरे मेरे बराबर कोई नहीं है तुम्हारी सारी सखियों को पराजित कर दूंगा और अब कलम उठाते ही टूलका उठाते ही उठाते ही हाथ लगा उस तो समय सारी सखी धैर्य प्रधान कह रही है कि इस बन में सर्वत्र तुम्हारा ही राज है तो या बन सब धिंग राज तुम्हारो जिन मन इतारो अपने मन को समझाने की आवश्यकता नहीं है श्री हरिप्रिया अंग संग सन्मुख तो रुख सिद्धारो श्री हरिप्रिया हरि की जो क्रिया है श्री राधिका उन राधिका के साथ में सन्मुख होकर के तुम यहां रुख ले करके पढ़ाओ ठीक ध्यान रखते हुए सेवा में ध्यान रखते हुए अपने हाथ के तंबू को रोकते हुए यहां विराजमान ऐसी शिक्षा देती हुई सब सबकी सब विराजमान हो गई और कह रही है कि यहां पर जबरदस्ती निकलती है उसी प्रसंग में एक पद है आगे श्री महावाणी जी में चोरावली न चले या नगर में अबले हमारी श्री प्रिया जी का जो शासन का ये श्रीअंग है ये निकुंज मंदिर इस निकुंज मंदिर में चोरावरी न चले यहां पर धीम धप्पड़ नहीं चलती चोरावरी न चले या नगर में अदले है पर अदल जो चलता है वह किशोरी का चलता है आदेश किशोरी का चलेगा यहां पर किसी पूछ रहेगी चोरावरी इस निकुंज मंदिर में नहीं चलेगी नहीं चलेगी कैसो हूं अवल सवल किन हो, सुई के, हो, हो। तो कि सुई के नाके में निकले धागा कितना भी अवल हो सवल हो पर धागा तभी काम करेगा जबकि में होकर के वो निकलेगा यदि सुई में हुआ नहीं है तो धागा कितना भी मूल्यवान हो धागा काम नहीं करेगा इसलिए प्रिया जी की अदल मानो प्रिया जी के आदेश को मानो और तब महाशे की इस सेवा में हो शिव प्रिया जी के आदेश को मान करके चलाना यहाँ पर अपनी यदि धीप धप्पल लेकर के चलोगे तो इस नृपुंज मंदिर में फिर तुम्हारा काम नहीं चलेगा तुम्हारा प्रवेश नहीं होगा यहाँ पर अपना शासन नहीं चलेगा यहाँ पर शासन चलेगा प्रिया के अनुमति को ग्रहण करके ही विराजमान है तो जो रावली न चले या नगर में अचले इस नगर में जो रावली नहीं चलती है जबरदस्ती भी चलती है यहाँ अगर चलता है किशोरी की निर्बल हो, हो और चाहे तुम्हारे शरीर का सवल हो वही इस नुबुंज में सेवा के सुख को प्राप्त करेगा जो सुई के नाके निकले सुई में से होकर के जो धागा निकला है वह काम में आएगा धागा सू में नहीं होगा है तो काम में नहीं आएगा जान परे एडबे जो बिन कहे पेड़ के तुत हले यदि बिना कहे पैर मारे एक डग भी हले यदि इधर उधर पैर रखा इस चिकन चिकनाई भरे मार्ग में बिना यदि एक डग भी इधर उधर रखा तो वो जान परे एडबे तो चलो अर्थात चाल पड़े एम एखोगे अद्भुत असंगत से दिखोगे एड़ बैठ का मतलब है असंगत तुम इस निकुंज मंदिर के लिए टले तो एक दिखोगे, दीखो देखोगे हरिप्रिया जी को राज अब चल तले। तो तले। पर श्री की प्रिया श्री विश्वाण नंदन श्री निकुंजेश्वरी उनका राज्य इस निकुंज वंदन में जो राज्य चलेगा वो हरिप्रिया जी का राज स्वामी जी का राज्य है अभिचंद ध्रू जैसे ध्रुव तारा अभिचल रहता है ध्र माने ध्रुव ध्रू टले तो टले ध्रुव तारा भी तल सकता है ध्रुव तारा अध्रुव हो सकता है इस नितुंज में आकर के श्री प्रिया जी का शासन वही ध्रुव होकर के विराजमार्ग है इसलिए लाल जी बस सूधे सूधे चले गिर पर श्री प्रिया जी की आहुत को मानते हुए सीधे सीधे चले ऐसे श्री श्री श्री उस उस समय समय के, श्री के कर रहे हैं पानी चकम पे यद्रेखम यद रेखा बक्र हो जाती है चित्रम्पन सा बहुत सा उस समय उस रेखा को मिटाने के लिए आप फलक को अनावश्यक रगड़ते हैं फलक जो है उसको बार बार बिताने का प्रयास करते हैं फलक को रगड़ने का प्रयास करते हैं तो चित्र, चित्र को कभी फलक के ऊपर से दूर करने का प्रयास करते हैं मन में स्मृत धमत तस्या ऐसा लगता है मानुष की क्रिया के हृदय में जो काम की अग्नि है उसे ही हाथ से झाला देकर के धमती जैसे अग्नि को चेता रहे पेता हैं रहे, अग्नि को, है, को चेता रहे हैं तो मंदिर स्मरा धमकी मान स्मरक को ही बढ़ा रहे हैं उत्पेक्षा लगा रहे द्वितीय धन दुमना भी रखता और आज ईंधन लगा करके तब धृति ईंधन आज मानो अंकित टेढ़ी रेखा को जान बुझ करके टेढ़ी करके अथवा जो स्वाभाविक रूप में टेढ़ी हो रही है उस रेखा को बिताने के लिए बड़ी चतुराई से बहाने से <Sansion> तो तो ते हुए बार बार विराजमान हो रही है ऐसी अपूर्व शोभा हो रही है ऐसे शुक्रिया दे दे लाल अपूर्व शोभा गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री हरी गो हरिभो शुता हरिबो